चूडा मणि लीला ओड़ाणि कृतविधुर्बल कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटे दुकुचौराय तस्में नम संसारमहजा शंकरं शंकराचार्य केशव बातराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवरात्तिमूर्तिद विभागिने व्योमद दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति सुवर्ण तैजस है इसको सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण दिए सुवर्ण तेजसम असती प्रतिबंधकें अत्यंत अन संयोगे सती अनुच्छेद्यम द्रवत्व इसके लिए अभी पदकृति दिखाते हैं असती प्रतिबंधक अगर हम असती प्रतिबंधक यह अंश नहीं कहेंगे हो जाएगा आगे लक्षण अत्यंत अनल संयोग सती अपनी अनुच्छेद्यमान द्रवत्व अत्यंत अनल संयोग होने पर भी द्रवत्व उच्छेद्यमान न हो इसके लिए बेविचार विचार स्थल दिखाते हैं दिन में जल मध्यस्थ घृता दो व्यभिचार वारणा मध्यस्थ घृत अभी जल मध्यस्थ उसको रहना होगा तो रहने से अत्यंत अनल संयोग करने पर भी वह घृत नाश हो जाएगा क्या जल मध्यस्थ रहना है अभी उस घृत में अत्यंत अनल संयोग अपनी अनुच्छिद्यमान द्रवत्व रहेगा किंतु उसमें तेजसत्व नहीं रहा तो व्यभिचार हुआ इसलिए कहते हैं असती प्रतिबंधक प्रति है प्रतिबंधक नहीं होने पर यह हेतु रहेगा तो अभी हेतु में अगर जोड़ देंगे असती प्रतिबंधक के अत्यंत अनल संयोग्य सती ये जो जल मध्यस्थ घृत हुआ यहाँ सती प्रतिबंधक है असती प्रतिबंधक सती प्रतिबंधक है इसलिए हेतु ही नहीं रहा हेतु नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा था कोई दोष नहीं है तो जल मध्यस्थ घृता दो विचार वारणा तो अगर यह असती प्रतिबंध का अंश नहीं देंगे तो हेतु रह जाता है साध्य नहीं रहता है तो वे विचार हो जाता है अभी असती प्रतिबंधक दे देने से और हेतु भी नहीं रहा आगे दूसरा कहते हैं असती प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सती इतने अंश नहीं देंगे तो हेतु अभी कितना हो जाएगा अनुच्छेद्य द्रवत्वम तो उसके लिए कहते हैं दिन करी में अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्वती अग्नि संयोग हुआ ही नहीं तो घृत में जो द्रवत्व वो ऐसे बना रहेगा तो अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्वती अग्नि संयोग अनाश्य अर्थात तो अग्नि संयोग न अभवत ऐसा तो जो स्थिति है तो वह जो द्रवत्व घृत में वो अग्नि संयोग अनाश्य तो अनाश्य अर्थात नाश हुआ नहीं ऐसे द्रवत्वपति घृता दो तो यहाँ उसका द्रवत्व क्यों नाश नहीं हुआ कहते अग्नि संयोग हुआ नहीं तो होने से वो घृत में अभी अनुच्छिद्यमान द्रवत्व रहेगा अग्रित्व तो जितना रखे पांच साल रखे तो उसका द्रवत्व रहेगा ऐसे कहेंगे और अग्नि भी थोड़ा संयोग करेंगे धूप में रख देंगे कहते अत्यंत अनल संयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ क्या दिया अत्यंत अनल संयोग सती वो नहीं देंगे नहीं देने से घृत में अनुच्छेद मानव द्रवत्व तो रहेगा किंतु वहां तो सत्व रहा नहीं यह व्यभिचार वारण करने के लिए अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्ती तो अग्नि संयोग अनाश्य का यह हेतु हो गया कि अग्नि संयोग एवं न अभवत अग्नि संयोग जहां नहीं हुआ है ऐसे घृताद व्यभिचार वारणा संयोग सती इति अंत तो अग्नि संयोगे अनाश्य द्रवत्व में से हो तो घृतात्मे नहीं रहेगा ना अग्नि संयोग होने पर अनाश्य द्रवत्व में नहीं रहेगा रहे आपका हेतु है ना अत्यंत अनल संयोग किंतु आगे दे दिया व्यविचार बारणाय संयोगे सति इति अंतम संयोग सती पर्यंत लेना पड़ेगा मतलब असती प्रतिबंधक अत्य। है अत्यंत अनलो संयोग सती इतने अंश क्यों दे रहे हैं अत्यंत नहीं संयोग सती पर्यत खाली अत्यंत अगर कहता अत्य। संयोग सती इतने अंश कहना पड़ेगा सत्यअतम कहता है संयोग सती अंतम अर्थात वहां तक देना पड़ेगा अगर खाली कह देता कि इत अत्यंत पदम खबर कह देते तो फिर आप जैसे कहते है हो जाता और, इसमें जैसे ते ते दे मतलब अग्नि का संयोग नहीं हुआ इसलिए अग्नि संयोग अनाशय नहीं हुआ अर्थात तो अग्नि संयोग अनाश्य इसका अर्थ है यहां अग्नि संयोगे सती अनाश्य ऐसा नहीं अर्थात इसको कैसे देते जैसे कह देते हैं कि श्राद्धाभोजी, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि श्राद्ध में अभोजी श्राद्ध में जो भोग मतलब ये भोजन नहीं करता है तो यहाँ इसी प्रकार दे दिया कि अग्नि संयोग अनाश्य श्राद्ध में अभोजी इसको कहने के लिए कहीं शब्द प्रयोग हो जाएगा अश्राद्धभोजी अश्राद्ध भोजी का अर्थ है कि अभी आप श्राद्ध के साथ नए लगा देंगे अर्थात अश्राद्ध में जो भोजी अर्थात श्राद्ध छोड़ के अन्यत्र तो जाता है खाने के लिए किंतु यहाँ कहेगा कि श्राद्ध में अभोजी अर्थात श्राद्ध में तो भोजन नहीं करता है इसका अर्थ नहीं कि अन्यत्र करता है जैसे पंचपंच नखावे में भी, भी विचार जाता है तो इसी प्रकार की यहाँ जो दे दिया अग्नि संयोग अनास्य इसका अर्थ कि अग्नि संयोग सती अनाश्य इस प्रकार की नहीं अर्थात तो अग्नि संयोग हुआ ही नहीं अग्नि संयोग अभाव तेन अनाश्य हुआ अर्थात तो अग्नि संयोग तो अनाश्य अर्थात तो अग्नि संयोग अर्थात अग्नि संयोग नाश्य न इस प्रकार के कह देंगे तो ये अग्नि संयोग नाश्य न ये जो न कहे ये नाश्य के साथ नहीं जोड़ करके अग्नि संयोग के साथ ये हो जाएगा अर्थात अग्नि संयोग हुआ ही नहीं उसका अभाव हो गया तय नाश्य अर्थात अग्नि संयोग अभावन अर्थात नाशन है। यहाँ अग्नि संयोग अनाश्य ठीक है अग्नि संयोग अनाश्य ऐसे ही कह देंगे अग्नि संयोग न अनाश्य अग्नि संयोग अग्नि संयोग अनाश्य इसका अर्थ है कि अग्नि संयोग हुआ और नाश नहीं हुआ ऐसा कोई आवश्यक नहीं है अग्नि संयोग नहीं होने से भी अग्नि संयोग अनाश्य ना हो गया अग्नि संयोग होकर के नाश नहीं हुआ तब तो भी कहेंगे अग्नि संयोग अनाश्य और अग्नि संयोग नहीं हुआ तब भी नाश नहीं हुआ तो भी कह जाएगा अग्नि संयोग अनाश्य अग्नि संयोग से नाश नहीं हुआ उसका यह अर्थात विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव इस प्रकार के होगा अर्थात नाश्य के साथ नए नहीं ले करके अग्नि संयोगों के साथ नए ले लेंगे अर्थात अग्नि संयोग नहीं होने से नाश्य नहीं हुआ विशिष्ट का अभाव हो गया अर्थात अग्नि संयोग नाश्य न इस प्रकार के न को बाहर रखेंगे फिर अग्नि संयोग नाश्य न क्यों नहीं हुआ कहते अग्नि संयोग ही नहीं हुआ इस प्रकार के होगा अर्थात ये नये का अन्वय सर्वदा जिसके साथ दिखता है उसी के साथ लिया जाएगा ऐसे ये नियम नहीं है भी कर लेते हैं अग्नि संयोग ना है। मतलब न अनास्य है अर्थात नाश्य अग्नि मतलब अग्नि संयोग अभावत नाश्य न कितु इससे क्या होता है ना दो न जरूरत होगा तो अग्नि संयोग नहीं होने से नाश्य नहीं हुआ इस प्रकार की नहीं करके क्योंकि आपका नये तो एक ही है वहां नये को पहले बाहर लेंगे अग्नि संयोग नाश्य अग्नि संयोग नाश्य न ना। इस प्रकार की कर देंगे तो अग्निशयोग नाश्य नहीं हुआ तो ये नये क्यों नहीं हुआ अग्निशयोग नाश्य नहीं है क्यों कहते अग्निशयोग का अभाव हो गया अग्नि संयोग का अभाव हो जाएगा तो अग्निशयोग नाश्य रहेगा क्या नहीं रहेगा क्योंकि अग्नि संयोग ही नहीं रहा इस प्रकार की अर्थात नाश्य के साथ दिखता है किंतु कर लेना है अग्नि संयोग के साथ घृता दो व्यविचार वारणा संयोग सती अर्थात तो अत्यंत अनल संयोग सती ये देंगे दोनों नये यहाँ नहीं है ना आप इस प्रकार के बुद्धि मिला है अग्नि संयोग नाश्य नहीं है अग्नि संयोग नाश्य अग्नि संयोग अग्निमावधान अग्नि अग्नि समवधान अभावना अर्थात तो अग्नि संयोग ही नहीं हुआ तो यह तो उसका अर्थ इत कह दिया तो हम किंतु ऐसे अर्थात शब्द कैसे घटाएंगे तो अग्नि संयोग अनाश्य का अर्थ कर लेंगे अग्नि संयोग नाश्य न ना। पहले नए को बाहर लेंगे बाहर लेकर के अग्नि संयोग एक रहा नाश्य एक रहा तो अर्थात अग्नि संयोग न ना नाश्य जो हो जाएगा उसको कहेंगे अग्नि संयोग नाश्य किंतु ये ऐसा नहीं है ऐसा क्यों नहीं है कहते अग्नि संयोग हुआ नहीं तो हमारा बुद्धि में आ जाता है कि अग्नि संयोगात अभावात नाश्य नहीं नहीं नहीं अग्नि संयोग अभावत् नास्य ऐसे प्रकार नहीं लेंगे तो अग्नि संयोग अभाव नाश्य अर्थात यहाँ अग्नि संयोग अभाव होने से नाश्य हो गया इस प्रकार की नहीं क्योंकि हम यहाँ विशिष्ट ये लिए हैं विशिष्ट का अभाव हो जाना विशिष्ट कौन है अग्नि संयोग नाश्य अग्नि संयोग है ना तो इसमें अगर ये विशिष्ट में अगर विशेषण अंश तो नहीं रहेगा तो विशिष्ट रहेगा क्या ऐसे ही विचार लेना है अभी अग्नि संयोग नाश्य द्रवत् अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्वती ग्रीता दो वे हो गया इसलिए संयोग सती तो दे देंगे अभी संयोग सती अत्यंत अनल संयोग सती अगर ये दे देंगे तादृश द्रवत्व अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्व जो घृतमय है वो समानाधिकरण अत्यंत अग्नि संयोग उसके साथ ये रहेगा क्या अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्व जो घृतमय है घृतमय है अभी अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्व जिस समय में घृतमय अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्व रहेगा उसी समय में उसी घृत में अत्यंत अग्नि संयोग रहेगा नहीं रहेगा तो स्वसमाधिकरण अत्यंत अग्नि संयोग असमानकालीनत्व तो ये व्यभिचार क्यों हो जाता था क्योंकि आप वहाँ अत्यंत अनल संयोग दिए नहीं जब अत्यंत अनल संयोग नहीं दिए तब आपका अनुच्छेद्यमान रह गया। और वहाँ आपका तेजसत्व ते तो नहीं रहा इसलिए बेविचार हो गया तो यह जो आप अनुच्छिद्यमान द्रवत्व रह गया यह अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्व आप कहते हैं अनुच्छिद्यमान द्रवत्व रहा तो यह द्रवत्व रहा इसलिए हमको बेविचार हो गया किंतु यह द्रवत्व हम विशेषण अंग जोड़ देंगे अत्यंत अनल संयोग यह द्रवत्व तो ही रहेगा क्या नहीं रहेगा तो वो द्रवत्व अनुच्छेदमान द्रवत्व रह गया बोल करके हमारा विविचार हो गया हेतु रह गया साध्य नहीं रहा और ये हेतु क्यों रह गया क्योंकि हम अनल संयोग को समानाधिकरण नहीं बनाए अभी अगर अनल संयोग को समानाधिकरण बना देंगे तो फिर अनुच्छेद मान द्रवत्व रहेगा क्या हेतु ही नहीं रहेगा साध्य नहीं बनेगा तो पंक्ति कहते हैं तादृश द्रवत्व तादृश अर्थात अग्नि संयोग अनास्य द्रवत्व जो घृत में है और यह द्रवत्व घृत में होने से विविचार हो जाता है तो कहते हैं यह जो द्रवत्व है सो स्वसमानाधिकरण अत्यंत अग्नि संयोग असमानकालीन और हम अभी अत्यंत अग्नि संयोग लगा देंगे तो फिर यह द्रवत्व रहेगा क्योंकि यह जो द्रवत्व है सो स्वसमानधिकरण अत्यंत अग्नि संयोग का असमानकालीन होगा अगर अत्यंत अग्नि संयोग कर देंगे तो फिर यह द्रवत्व नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो द्रवत्व नहीं रहा हेतु नहीं रहा साध्य भी नहीं रहेगा कोई विचार नहीं होगा अर्थात यह द्रवत्व तभी रहेगा जब आपका विशेषण अंश नहीं रह रहा है विशेषण अर्थात अत्यंत अनलो संयोग अगर अत्यंत अनलो संयोग को रख देंगे फिर यह द्रवत्व ही नहीं रहेगा व्य विचार नहीं होगा अच्छा और एक आगे विचार ठीक है स्वसमानधिकरण अत्यंत अग्नि संयोग असमान कालीनिचार तो ये ये जो द्रवत्व जिसके चलते व्यविचार हो जाता है ये अत्यंत अग्निशंक का असमानकालीन है अगर अत्यंत अग्नि संयोग रख देंगे फिर ये द्रवत्व रहेगा नहीं ये द्रवत्व रहेगा ही नहीं क्योंकि ये तभी रहेगा जब अग्निशं का असमानकालीन होगा अग्निशंयोग रख देंगे तो ये द्रवत्व नहीं रहेगा तो फिर व्यभिचार नहीं होगा न न नादृश द्रवत्व ऊपर में जो अग्नि संयोग अनाश्य द्रवत्व ये द्रवत्व रहेगा घृत में वही घृत में अगर अग्नि संयोग अत्यंत अग्नि संयोग रख देंगे तो फिर ये द्रवत्व ही नहीं रहेगा अच्छा आगे कहते हैं आप हेतु में दिए हैं अनि अनुद्यमान तो अनुद्यमान द्रवत्वाद हेतु दिए हैं अनुच्छेद मान इसका अर्थ हो गया अनुछिद्य मान द्रवत्व अधिकरण अनुच्छिद्यमान द्रवत्व का अर्थ हो गया अनुच्छिद्य द्रवत्व का अधिकरणत्व अर्थात तो अनुच्छेद्यमान द्रवत्व जहां रहे उसमें जो धर्म रहेगा तो जैसे कहेंगे कि धूमत्वात् कह देंगे न धूमात् कह देंगे और कहेंगे कि धूम अधिकरण धूमाधिकरण धूमाधिकरण धूम का हाँ धूमाधिकरण अभी जहां हेतु को धूमो हेतु करेंगे वहां हेतु कहेंगे अधिकरणत्वम अर्थात धूमो का हेतु अधिकरण में जो रहेगा हो गया धूमो अधिकरणत्व तो धूमो का अधिकरण में क्या रहेगा धूम ही रहेगा इसलिए दूमा, धूम धूमात धूमाधिकरण धूमवत्वात इसे समान अर्थ हो जाते हैं धूमवत्वात अर्थात धूम अधिकरण को धूमवत् कहेंगे तो उसमें धर्म रहेगा धूमवत्वम दूमाद। अथवा धूम अधिकरणत्वम ये क्या है धूम है इसी प्रकार की यहाँ कह दिया अनुछिद्य मान द्रवत्व का जो अधिकरण होगा अनुच्छिद्य मान का जो अधिकरण होगा उसमें क्या चीज रहेगा अनुच्छेद माना द्रवत्व तो यही कहते हैं कि अनुच्छेद का अर्थ हो आप अनुद्यमान द्रवत्व का अधिकरण में जो धर्म रहेगा तो क्या अधिक क्या कर करते हैं कहते धूमात और धूम बत्वात लगेगा तो समान है किंतु तो इसमें और अधिक वत्त आता है तो इसके द्वारा वो अधिकरण का ज्ञान साथ में ले रहा है क्या होता है इसका अंतर देखिए अभी कहते हैं कि न तू अर्थात अनुच्छेद्यमान द्रवत्व का जो अधिकरण है उसमें रहेगा अर्थात अनुच्छेद्यमान द्रवत्व का आपको एक अधिकरण पहले खोजना पड़ेगा अनुच्छेद मान द्रवत्व इसका एक अधिकरण है उस अधिकरण का जो धर्म होगा अर्थात अनुच्छेद्यमान द्रवत्व का कहीं एक अधिकरण आपको सिद्ध होना चाहिए अगर इस प्रकार की नहीं करके आप कर देंगे उच्छेद्यमान द्रवत्व आप कहते हैं कि अनुच्छिद्य मान द्रवत्व का अधिकरण और वो उच्छिद्यमान द्रवत्व का अधिकरण हो जाएगा क्या तो उच्छिद्यमान द्रवत्व का वो क्या हो जाएगा <andhikkar>। अनधिकरण हो जाएगा कहते हैं न तो उच्छिद्यमान द्रवत्व अनधिकरण तो अनुच्छिद्य द्रवत्व का अधिकरण तो लेना है उच्छिद्य द्रवत्व का अनधिकरण तो नहीं लेना है उच्छिद्य मान द्रवत्व रहेगा जल में अत्यंत अनल संयोग होने से उच्छिद्यमान द्रवत्व का अधिकरण रह जाएगा तभी उच्छिद्यम द्रवत्व अधिकरण तुम घृत में जल में आ गया तुम आत्मा में आएगा। आकाश में आएगा उच्छिद्य मान द्रवत्व का अनधिकरण आत्मा में आएगा उच्छिद्य मान द्रवत्व का आत्मा में उच्छिद्यम द्रवत्व रहेगा आकाश में तो उच्छिद्य मान द्रवत्व का अनधिकरण आएगा तो कहते हैं न तो उच्छिद्य मान द्रवत्व अनधिकरण आपको लेना है अनुच्छेद्य मान द्रवत्व का अधिकरण जो कि आप सुवर्ण में लेना चाहते हैं अगर आप उच्छिद्य मान द्रवत्व का अनधिकरण कह देंगे ये तो आकाश में भी जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि न तो उच्छिद्य मान हेतु का अर्थ उच्छिद्य मान अनधिकरण नहीं कर देंगे तो अनुच्छेद्य मान द्रवत्व का अधिकरण करेंगे अर्थात नया आप कहाँ रखना है तो अगर ले करके अधिकरण के साथ नए जोड़ देंगे तो वो त्रुटि हो जाएगी न तो उच्छिद्य मान द्रवत्व अनधिकरण क्यों नहीं करेंगे इस प्रकार गगन आदव्य तो विचारा गगन में उच्छेद्य मान द्रवत्व का अनधिकरण तो रहेगा और वहां तेजसत्व तो नहीं रहेगा तो व्य हो जाएगा अच्छा तो तो हाँ क्या मतलब प्रसंग क्या है गृतमय तेजस्व पार्थिव मान लिया वो तो फिर तो ये बात सही है तो को तेज कह करके बाग, बांग मतलब तेजोमयी बाक ऐसा कहा तेजोमयी ऐसे समझे क्या होता है तो फिर यहाँ ऐसे जैसे अभी कहते हैं अभी सुवर्ण को दो भाग करेंगे क्योंकि इसमें पीत तो दिखता है और तेज तेजस पदार्थ है तो पीतो कहाँ से आ गया कहते हैं तो उसमें पृथ्वी भाग है तो ऐसा कुछ समाधान घटना जो घृत है उसमें अर्थात तेजस अंश है और तो उसमें कुछ पार्थिव अंश भी है नया उसको पूरा पार्थिव कह देते हैं कहते वेदांत तो उसको थोड़ा तेज संभाल लिया धूम का अधिकरण होगा धूम नहीं कहा धूमात कहे धूमात में धूम कहे अथवा धूम अधिकरणत्व तो कहें धूम का अधिकरण में क्या रहेगा धूम तो धूम अधिकरण का धर्म हो गया धूमो अधिकरण तम वही धूम है तो धूमो अधिकरण तम धूम ये होगा अच्छा आगे मूल में कहते हैं तो ये दिखा दिए अनुमान दिखा दिए और ये केवल अनु केवल वितरित के होने से क्योंकि आपको सभी तो ये सुवर्ण को तो पक्ष बना लिए हैं अर्थात तो यह हेतु जहां रहेगा यह केवल पक्ष में ही रहेगा इसलिए यह नैव तनम तो कहकर करके ये केवल वे की बना ली अच्छा आगे कहते हैं नच अप्रयोजकम यह हेतु अप्रयोजक अप्रयोजक अर्थात तो हेतु रस्तु साध्यम मास्तु इस प्रकार की कहेंगे सिद्धांत कहते हैं कि ऐसा नहीं है अर्थात हेतु रहे हेतु रहे अर्थात असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग होने पर भी अनुच्छिद्य मानव द्रवत्व रहे और तैजसत्व न रहे कहेंगे द्रवत्व कहाँ रहेगा पहले कहेंगे बाकी जल और पृथ्वी ये दोनों में रह जाएगा हम तैजसव सिद्ध कर रहे हैं अगर तैजस सिद्ध नहीं होगा तो ये सुवर्ण में या तो द्रवत्व को लेकर के जलयत्व सिद्ध हो जाएगा नहीं तो पार्थिवत्व सिद्ध तो हो जाएगा यही दोष आएगा कि जाला, जाला तो किंतु कहते हैं कि पृथ्वी द्रवत्व से जल जन्य जल द्रवत्व अत्यंत अग्नि संयोग नाश्य आपका हेतु है अत्यंत अनल संयोग सत्य अनुद्यमान द्रवत्व ये तो पृथ्वी द्रवत्व द्रवत्व अथवा जन्य जल द्रवत्व ये दोनों ग्रहण नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये तो उच्छिद्य द्रवत्व है तो जन्य जल दे दिया तो परमाणु में तो द्रवत्व ही तो नित्य होगा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम इसलिए जन्य जल द्रवत्व और पृथ्वी में तो पृथ्वी में तो ये पाक जो होकर के नाश ही हो जाएंगे जन्य जल द्रवत्व अत्यंत तो अग्नि संयोग नाश्यवात अनाश्यता अत्यंत अग्नि संयोग नाश्यवाद ना अत्यंत तो अग्नि जल में जो द्रवत्व और घृत में जो द्रवत्व अत्यंत तो अग्नि अग्निशन से, से नाश हो जाएगा नाशीत एतच उपलक्षण अप्रयोजक हेतु नहीं है यह अनुमान दिए कहते हैं कि ये तो उपलक्षणम अर्थात सुवर्ण तैयस है इसके लिए अनुमान मात्र प्रमाण है ये बात नहीं है और भी प्रमाण है एतच अर्थात प्रमाणम अनुमान प्रमाण सुवर्ण से तैजत्व और क्या है कहते हैं कि आगम भी प्रमाण है अग्नेरअपत्यम प्रथमम हिरण्यम इत्यादि आगम अग्निर्ग्नेर तेजस अपत्यम अपत्यम कार्यम हिरण्यम प्रथम तेज का प्रथम कार्य हो गया हिरण्यम कह दिए अर्थात ये तेज ते ते ते का ही कार्य है तो इसलिए ये हिरण्य में सुवर्ण में तेजसत्व रहेगा इत्यादि आगम अन्यथा अनुपत्तेर अगर ये सुवर्ण को तेजस नहीं मानेंगे तो ये, मानें तो ये आगम अनुपपत्ति हो जाएगी ये अनुकूल तर्क है अर्थात तो सुवर्ण से आगम न उपपद्यते अर्थापत्ति प्रमाण हो गया अनुकूल तर्कवाद टीका में रामुद्री में अनुकूल तो तर्कवाद सुवर्ण यदि तैयार न स एतद् आगम प्रतिपाद्या अग्नि का अपत्य नहीं होगा अपतव अच्छा ठीक है अग्निका अपत्य नहीं होगा तो अग्निका का अपत्यत्व तो वाला नहीं होगा ठीक है सुवर्ण यदि तैज नहीं होगा तो ये आगम जो प्रतिपादन करता है अग्निका अपत्य नहीं होगा अग्नि तो अग्निका अपत्यत्व तो वाला ये नहीं बनेगा यह सुवर्ण ये न सद ये तर्क यहाँ है अनुकूल तर्क ये है अच्छा अर्थात आगम भी प्रमाण है जैसे अनुमान प्रमाण है इस प्रकार के आगम भी प्रमाण है एते अर्थात ये अनुमान प्रमाण इसमें विद्यमान होने पर वे कहते हैं अनुकूल तर्क असंगत हा अर्थात ये जो अनुमान प्रमाण पूर्व पृष्ठा में दिया गया ये प्रमाण और यह अनुकूल तर्क है कुछ लोग ये यहाँ कहते हैं कि यह जो अनुकूल तर्क आप दे है ये ठीक नहीं है ये असंगत है तो क्यों है उसके लिए कहते हैं आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश जहाँ अत्यंत अनयोग नहीं हुआ है किंतु तो आश्रय नाश हो करके द्रवत्व नाश हो गया द्रवत्व घृत है और घृत उसका जो द्रवत्व था और उसको पी लिया अगर राजस्थानी है तो शैसानंद जी यहाँ थे कहते कि हम लोग तो घी कटोरा में पी लेने वाले हम लोग भाई ये तो महान कठिन व्यापार है इसको करना <laughs> आश्रय नाश जन्य जहाँ द्रवत्व नाश हुआ तभी उसमें अत्यंत अनल संयोग होकर के उच्छिद्य मान द्रवत्व वो घृत में रहा क्या अत्यंत अनल संयोग होकर के उच्छेद्य मान द्रवत्व वहाँ नहीं रहा अर्थात अत्यंत अनल संयोग होकर के उच्छिद्य मान द्रवत्व नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कि अत्यंत अनल संयोग होकर के अनुच्छेद्य द्रवत्व हो गया क्योंकि उच्छेद्य मान द्रवत्व नहीं रहा तो नए का अनुय तो वहां कर लेंगे अनुच्छेद्य मान द्रवत्व हो गया अर्थात हेतु अभियोग्रित में रहा नहीं रहा अत्यंत अनल संयोग वो जो घृत भक्षण कर लिया वहां अत्यंत अन संयोग हो करके उच्छिद्य मान द्रवत्व रहा क्या उसमें नहीं रहा अर्थात अत्यंत अनल संयोग सती अनुच्छेद्य द्रवत्व उसमें आ गया क्योंकि उच्छेद्य द्रवत्व नहीं रहा तो अनुच्छेद द्रवत्व हो गया हेतु तो रह गया किंतु तेजसत्व तो नहीं रहा नहीं रहा तो वे विचार हो गया तो ये कहते हैं के न चार पंक्ति के आगे है परास्तम मतलब द्वितीय जहां विराम प्रथम विराम है शिव द्वितीय विराम है परास्तम तो एक परम एक अर्थात अनुमान प्रमाण न अच्छा तेन अगर दिया है तो ठीक है तेन आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश यहाँ बेविचार हो गया ये बेविचार को वारण करने के लिए क्या कहेंगे यह जो द्रवत्व हुआ ये आश्रय नाश जन्य द्रवत्वनाश हुआ तो इस जगह में बेविचार हो गया और यह द्रवत्व कहाँ मिला आपको घृतो में मिल गया यह अग्निशयोग हुआ नहीं तो अग्नि संयोग होकर के जहाँ द्रवत्व का नाश होता है और यह जो हो गया आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश ये दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि यहाँ अग्नि संयोग हुआ ही नहीं तो अभी इस व्यभिचार वारण करने के लिए आप ये द्रवत्व में ऐसा एक जाति स्वीकार करेंगे जो कि आश्रय नाश नाश्य द्रवत्व से भिन्न है यह जो घृतव अभी जहाँ वे विचार दिखाए वो आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश वहां हुआ <laughs> यह जो द्रवत्व नाश आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश हुआ इसमें जो जाति रहेगी तो वो अग्नि संयोग जन्य द्रवत्वनाश नहीं हुआ इसलिए अग्नि संयोग जन्य जहाँ द्रवत्व नाश होता है वो द्रवत्व में हमे विलक्षण जाति मानेंगे जो जाति की ये आश्रय नाश जन्य द्रवत्व में नहीं रहता है ये अलग अलग स्थान हो गया एक हो गया कि आश्रय नाश जन्य नाश हुआ और एक होगा कि अग्नि संयोग अग्नि संयोग जन्य नाश होगा और जो अग्नि संयोग जन्य नाश होगा वो द्रवत्व में हमें की विलक्षण जाति मानेंगे उससे क्या होगा कहते हैं कि वो जो अग्नि संयोग जन्य द्रवत्व नाश होगा उसमें एक विलक्षण जाति मानेंगे और वो जो सुवर्ण में जो द्रवत्व रहता है ये अग्नि संयोग जन्य वो द्रवत्व नाश होगा क्या नहीं होगा तो यहाँ तीन स्थिति आता है घृत में रहा आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश घृत में जो द्रवत्व रहा आश्रय नाश जन्य वो द्रवत्व का नाश हो गया उससे और अलग एक आएगा जो कि अग्नि संयोग जन्य द्रवत्व नाश होगा ये द्रबत्तु। यह द्वितीय द्रवत्व यह द्रवत्व में एक हम विलक्षण जाति मानेंगे जो कि सामान्य द्रवत्वत्व तो नहीं है और एक जाति मानेंगे क्योंकि सामान्य द्रवत्व तो सभी द्रवत्व में रहेगा तो यह अग्नि संयोग हो करके जहां द्रवत्व नाश होता है वह द्रवत्व में एक विलक्षण जाति मान लेंगे ये किससे विलक्षण कहेंगे आश्रय नाश जन्य जो द्रवत्व का नाश होता है वो द्रवत्व में जो जाती उसे विलक्षण जाती ठीक है ये द्वितीय हो गया यह जो अग्नि संयोग होकर के द्रवत्व नाश होता है यह द्रवत्व ये सुवर्ण में रहेगा क्या सुवर्ण में जो द्रवत्व रहेगा उसमें यह द्रवत्वत्व तो जाति नहीं रहेगा जहां अग्नि संयोग होकर के द्रवत्व नाश हो रहा है उस द्रवत्व में जो जाति रहेगी वो एक विलक्षण जाति उसको अभी संज्ञा करेंगे विलक्षण जाति तो यह विलक्षण जाति सुवर्ण द्रवत्व में रहेगा क्या क्योंकि वहां अग्नि संयोग होकर के द्रवत्व नाश नहीं हो रहे तो अभी सुवर्ण द्रवत्व में एक जाति आ रहा है अग्नि संयोग से नाश जो होता है द्रवत्व उस द्रवत्व में एक जाति आ रहा है इस इस जाति को जो कि अग्नि संयोग नाश जो नाश्य जो द्रवत्व हो रहा है उसमें रहने वाला जाति को हम कहेंगे विलक्षण जाति यह विलक्षण जाति से आक्रांत तो यहां शब्द देंगे अर्थात जो प्रथम में हम घृत में जहाँ वे विचार दिखाए थे वहां जो द्रवत्व था वो द्रवत्व ये विलक्षण जाति के द्वारा आक्रांत तो होगा क्या क्योंकि जो विलक्षण जाति ये अग्नि संयोग जन्य जहाँ द्रवत्व नाश हो रहा है उसमें रह रहा है और जो घृत में जो द्रवत्व है वो तो वहां अग्नि संयोग नहीं हुआ था वो तो आश्रय नाश जन्य हो गया आश्रय नाश जन्य जो द्रवत्व है उसमें विलक्षण जाति नहीं रहा अर्थात विलक्षण जाति के द्वारा यह जो द्रवत्व नाश हुआ यह नाश का प्रतियोगी हो गया द्रवत्व वो द्रवत्व निष्ठ नाश्यता विलक्षण जाति के द्वारा आक्रांत नहीं हुआ अर्थात विलक्षण जाति उसका अवच्छेदक नहीं हुआ जहां आश्रय नाश जन्य द्रवत्व रहा वो द्रवत्व नाश हुआ आश्रय नाश हो गया नाश हुआ वो द्रवत्व में नाश्यता रहेगा वो नाश्यता का अवच्छेदक वो जो द्रवत्व होगा वो विलक्षण जाति नहीं होगा जैसे वो विलक्षण जाति आश्रय नाश जन्य जो नाश हुआ उस द्रवत्व का अवच्छेद नहीं बना इसी प्रकार की वो विलक्षण जाति भी सुवर्णनिष्ठ द्रवत्व का भी अवच्छेद नहीं बनेगा क्योंकि वहां भी अग्नि संयोग हो करके के नाश नहीं हो रहा है अर्थात विलक्षण जाति के द्वारा अनाक्रांत तो हो जाएंगे ये दोनों आश्रय नाश होकर के जो द्रवत्व नाश होता है और सुवर्ण में जो द्रवत्व रहा ये दोनों में ही विलक्षण जाति जो द्रवत्व में रहने वाला विलक्षण जाति ये दोनों में नहीं रहेगा क्यों ये दोनों ही स्थान पर अग्नि संयोग हो करके के नाश नहीं हो रहा है ये यहां तक अभी स्पष्ट हुआ प्रथम में एक हम द्रवत्व दिखाएं जहां की अग्नि संयोग नहीं हुआ तो घृत भक्षण करने से वो द्रवत्व नाश हो गया द्वितीय में दिखाते हैं कि अग्नि संयोग होकर के द्रवत्वनाश हो रहे हैं यह जो द्रवत्व हुआ इसमें एक जाति स्वीकार करेंगे उस जाति को कहेंगे विलक्षण जाति तो ये जो विलक्षण जाति द्रवत्व में रहने वाला विलक्षण जाति ये जो प्रथम द्रवत्व हुआ था जो घृत में रहा था उसमें विलक्षण जाति रह जाएगा नहीं रहेगा ये अग्नि संयोग से द्रवत्व नाश हो रहा है और आगे कहेंगे सुवर्ण में जो द्रवत्व रहेगा ये भी अग्नि संयोग से नाश नहीं होगा इसलिए जो विलक्षण द्रवत्व जाति ये सुवर्ण द्रवत्व जाति में भी नहीं रहेगा तभी वक्षण जाति आश्रयनाश द्रवत्व नाश में मतलब वो द्रवत्व में भी नहीं रहा और सुवर्ण निष्ठ में नहीं रहा तो अभी क्या कहेंगे कि तो सुवर्ण को आप तय क्यों मान रहे हैं क्योंकि ये दोनों हो गए जिसमें कि विलक्षण द्रवत्व जाति नहीं रहा तो ये दोनों एक कोटि में हो सकते हैं तो अर्थात दोनों अगर एक कोटि में हो सकते हैं तो वो जो आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश कहे थे वो किस पदार्थ में कहे थे घृत में वो तेजस है क्या नहीं है तो अगर वो तेजस नहीं हुआ तो यह जो सुवर्ण कहते हैं ये भी क्यों तेजस होगा वो तो दोनों ही वो विलक्षण जाति का आश्रय द्रवत्व से दोनों ही भिन्न है ये दोनों को समान मानने से भी चलेगा तो यहाँ पूर्व पक्ष यह तर्क दिखाएगा तो कहेगा कि इसलिए आप जो एक कह दिए कि अनुकूल तर्क है रपत्यम प्रथमम हिरण्यम यह अनुकूल तर्क कोई काम का नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि अगर वो अनुकूल तर्क काम का नहीं है तो हम अनुमान दिए हैं अथवा एतेन का अर्थ लेंगे कि यह जो अग्नय रपत्यम प्रथमम हिरण्यम पूर्व पक्ष कहेगा कि आपका जो अनुमान है वो अनुमान व्यविचार हुआ सिद्धांत कहेगा कि एतन आप जो अनुमान में वेभिचार दिखा रहे हैं वो परास्त हुआ क्योंकि सिद्धांत दो प्रमाण दे रहा है कि अनुमान एक आगम अगर अनुमान में आप व्यभिचार दिखा करके उसको निराकरण करते हैं सिद्धांति कहेगा कि ये न अर्थात आगम है न आप ये जो तर्क दे रहे हैं ये परास्त हो जाएगा तो ये तो अर्थात आज उसका तत्व समझे इसका पंक्ति तो कल देखेंगे ना, ना, वो हो तो सिद्धि में देख वो नहीं होगा ऐसे तो अर्थात तृतीय और प्रथम समान हो जाएंगे अश्वत्व से तो भिन्न है इसलिए गो तो मनुष्य तो समान हो जाएंगे अर्थात यहाँ अगर ऐसा दिखाएंगे तो वो जो केचित वाले कहेंगे कि तो थोड़ा उसमें कठिनाई आ जाएगा यहाँ क्या है ना सिद्धांति इसको तेजस्व मतलब सिद्ध करना चाहता है गुरुपक्ष कहेगा आपको सिद्ध करने का अभी आपके पास उपाय क्या रहा आप तो अभी अन्यथा उपपत्ति नहीं दिखा पाएंगे ना हम तो कहते हैं इस रास्ते में भी तो वो हो जा सकता है आप जो आगम से अन्यथा उपपत्ति दिखा रहे हैं कहीं अगर ये आगम को नहीं मानेंगे तो ये नहीं हो पाएगा गुरुपक्ष कहेगा हम उपाय दिखा दिया ना तो अर्थात तो उस सुवर्ण को भी पृथ्वी मानने से भी हो जाएगा तो आप अन्यथा उपपत्ति आपके पास प्रमाणी नहीं है द्रवत् द्रवत् का आश्रय घृत है ओ शाचार्य केशव वादराय सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः गुरुरात्मे दि मूर्ति भेद विभागि व्योम देह दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति